भागवत महापुराण अष्टम स्कंध अथ सप्तशोध्याय भगवान का प्रकट होकर अदिति को वर देना श्रीशुक श्रीशुकवाच युक्ता साधती राजभरता कश्यपे नई अन्वते व्रतम द्वादा अतंद्रिता श्री सुखदेवजी कहते हैं परीक्षेद अपने पतिदेव महर्षि कश्यप जी का, का उपदेश प्राप्त करके अदिति ने बड़ी सावधानी से बारह दिन तक इस व्रत का अनुष्ठान किया चिंतिये कया बुद्धिया महापुरुषम ईश्वरम प्रवृन्द्रिय दुष्टा बुद्धि बुद्ध को सारथी बनाकर मन की लगाम से उसने इंद्रिय रूप दुष्ट घोड़ों को अपने वश में कर लिया और एक बुद्धि से वह पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन करती रही मनकाग्रत बुद्धियात अखिलात्मरी वासुदेव सभा पयोव्रतम उसने एकाग्र बुद्धि से अपने मन को सर्वात्मा भगवान वासुदेव ने पूर्ण रूप से लगाकर प्रयोव्रत का अनुष्ठान किया सस्परादुर्भुता था चतुर्बा शंखचक्रगदाधरः चक्र पुरुषोत्तम भगवान उसके सामने प्रकट हुए परीक्षित वे पीताम्बर धारण किए हुए थे चार भुजाए थी और शंख चक्र गधा लिए हुए थे तमने त्रृगोचरम वृक्ष सहसोत्था सादरम न दंडवत प्रति विफलाम अपने नेत्रों के सामने भगवान को सहसा प्रकट हुए देख अदिति उठ खड़ी हुई और फिर प्रेम से विवल होकर उसने पृथ्वी पर लौटकर कर उन्हें दंडवत प्रणाम किया सोथा बद्धांजलि रीढ तुम सिद्धार्थ नो सेह आनंद जला कुले क्षणा भभुवत उष्ण पुल का कुला तदर्शना फिर उठकर हाथ जोड़ भगवान की स्तुति करने की चेष्टा की परंतु नेत्रों में आनंद के आश्रू उमड़ आए उससे बोला न गया सारा शरीर पुलकित हो रहा था और दर्शन के आनंदोल्लास से उसके अंगों में कंप होने लगा था वह चुपचाप खड़ी रही प्रत्यासन हिर्गदिया गिरा हरिम सापिवती सा देवी अदिति अपने प्रेमपूर्ण से लक्ष्मीपति विश्वपति जगेश्वर भगवान को इस प्रकार देख रही थी मानो वह उन्हें पी जाएगी फिर बड़े प्रेम से गदगद बाणी से धीरे धीरे उसने भगवान की स्तुति की आदित्यवाच यज्ञेश्ञ पुरुषाच्युत तीर्थपाद तीर्थस्रव श्रवण मंगल नाम आपन्न लोकनोपोदेश भवन्नसी दीननाथ अदिति ने कहा आप यज्ञ के स्वामी हैं और स्वयं यज्ञ भी आप ही हैं अच्युत आपके चरण कमलों का आश्रय लेकर लोग भवसागर से तर जाते हैं आपकी यशकीर्ति यश कीर्तन का श्रवण भी संसार से तारने वाला है आपके नामों के श्रवण मात्र से ही कल्याण हो जाता है आदि पुरुष जो आपके शरण में आ जाता है उसकी सारी विपत्तियों का आप नाश कर देते हैं भगवान आप दिनों के स्वामी हैं, आप हमारा कल्याण कीजिए विश्वाय विश्व भवन स्थित संयमाज स्वैरम गृहित पुरुष शक्ति गुणाज भूमने स्वस्था सस्व गृहित पूर्ण बोध व्यापादितात्म तमसे हरिय नमस्ते आप विश्व की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के कारण हैं और विश्व रूप भी आप ही हैं अनंत होने पर भी स्वच्छंदता से आप अनेक शक्ति और गुणों को स्वीकार कर लेते हैं आप सदा अपने स्वरूप में ही स्थित रहते हैं नित्य निरंतर बढ़ते हुए पूर्ण के के द्वारा आप हृदय अंधकार को नष्ट करते रहते हैं भगवान मैं आपको नमस्कार करते हूँ आयो परम बपुर अभिष्ट मतुल्य जो भू रकल योग गुणा त्रिवर्ग ज्ञान च केवल अनंंतुष्टात ततो की प्रभु अनंत जब आप प्रसन्न हो जाते हैं तब मनुष्यों को ब्रह्मा जी आयु, उनके शरीर, प्रत्येक वस्तु, अतुलित धन स्वर्ग पृथ्वी पाताल योग की समस्त सिद्धियां अर्थ धर्म काम रूप त्रिवर्ग और केवल ज्ञान तक प्राप्त हो जाता है फिर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना आदि जो छोटी छोटी कामनाएं हैं उनके संबंध में तो कहना ही क्या है श्री सुखवाच आदित्यवं राजन् भगवान पुष्करे क्षण आदित्यो राज भगवान पुष्करे क्षण क्षेत्र सर्वभूता हो वाच भारत श्री सुखदेव जी कहते हैं परिखेद जब अदिति ने इस प्रकार कमल नयन भगवान की स्तुति की तब समस्त प्राणियों के हृदय में रहकर उनकी गतिविधि जानने वाले भगवान ने यह बात कही श्री भगवान वाचन देव मातर्भव्या में विज्ञातम तिरकांक्षित हृत स्नेता सधाम श्री भगवान ने कहा देवताओं की जननी अदिति तुम्हारी चिरकालीन अभिलाषा को मैं जानता हूं शत्रुओं ने तुम्हारे पुत्रों की संपत्ति छीन ली है उन्हें उनके लोक स्वर्ग से खदेड़ दिया है तान विजित्य समरे दुर्मदान सुरर सभान जय श्री भी पुत्रितुम तुम चाहती हो कि बुद्धि में तुम्हारे पुत्र उन मत वाले और बली असुरों को जीतकर विजय लक्ष्मी प्राप्त करे तब तुम उनके साथ भगवान की उपासना करो इंद्रज्येष्ठ स्वतनता स्त्रियों राष्ट्रीक्ष तुम्हारी इच्छा यह भी है कि तुम्हारे इंद्रादि पुत्र जब शत्रुओं को मार डाले तब तुम उनकी रोती हुई दुखी स्त्रियों को अपनी आंखों देख सको आत्मजान सुसमृद्धास्तम प्रत्याहृत नाक पृष्ठ क्रीड़ द्रष्टुमसी अदिति तुम चाहती हो कि तुम्हारे पुत्र धन और शक्ति से समृद्ध हो जाए उनकी कृति और ऐश्वर्य उन्हें फिर से प्राप्त हो जाए तथा वे स्वर्ग पर अधिकार जमा कर पूर्वत बिहार करे प्रायोधुनाथ सूर्योथनाथान अपारणी देवी में यते न कुलेश्वर विप्रगुप्ता न दधाति परंतु देवी वे दे असुर सेनापति इस समय जीते नहीं जा सकते ऐसा मेरा निश्चय है क्योंकि ईश्वर और ब्राह्मण इस समय उनके अनुकूल हैं इस समय उनके साथ यदि लड़ाई छेड़ी जाएगी तो उससे सुख मिलने की आशा नहीं है अथाप्युपा हो मवदित संतोषित व्रतचर्य जाते मर्माचन नार्हती मन था श्रद्धानुरूपम फल हेतुकवात फिर भी देवी तुम्हारे इस व्रत के अनुष्ठान से मैं बहुत प्रसन्न हूँ इसलिए मुझे इस संबंध में कोई न कोई उपाय सोचना ही पड़ेगा क्योंकि मेरी आराधना व्यर्थ तो होनी नहीं चाहिए उससे श्रद्धा के अनुसार फल अवश्य मिलता है प्रो व्रतेना चपस्थ तुमने अपने पुत्रों की रक्षा के लिए ही विधिपूर्वक प्रयोव्रते मेरी पूजा एवं स्तुति की है अतः मैं अंश रूप से कश्यप के वीर में प्रवेश करूंगा और तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हारी संतान की रक्षा करूँगा उप धावती कल्याणी तुम अपने पति कश्यप में मुझे इसी रूप में सिद्ध देखो और उन निष्पाप प्रजापति की सेवा करो नई परस्मा आखे पृष्ठया कम चन सर्व संपद्यते देवी देवगुम सुसमृत देवी देखो किसी के पूछने पर भी यह बात दूसरे को मत बतलाना देवताओं का रहस्य जितना गुप्त रहता है उतना ही सफल होता है श्री कुवाचन एक भगवान तत्रीयत अदी ते दुर्लभम लब्ध्वा हरे जन्मात्मने प्रभो उपधावत्तिम भक्तिया पर्याकृत्यवत क्रत स वै सोगेन कश्यपुबु्यत प्रविष्ट आत्मे हरेरसम जितथे क्षण सो तो दिखायां वीर तपताचिर संभृत सहित माजंदारुण्यं यथा श्री सुखदेव जी कहते हैं इतना कहकर भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए उस समय अदिति यह जानकर कि स्वयं भगवान मेरे गर्भ से जन्म लेंगे अपने कृतकृत्यता का अनुभव करने लगी भला यह कितनी दुर्लभ बात है वह बड़े प्रेम से अपने पति देव कश्यप की सेवा करने लगी कश्यप जी समदर्शी थे उनके नेत्रों से कोई बात छिपी नहीं रहती थी अपने समाधि योग से उन्होंने जान लिया कि भगवान का अंश मेरे अंदर प्रविष्ट हो गया है जैसे वायु काठ में अग्नि का आधान करती है वैसे ही कश्यप जी ने समाहित चित्त से अपनी तपस्या के द्वारा चिर संचित वीर का अदित्य में आधान किया अदितम गर्भम भगवंतम सनातनम गर्भो विद्या कुछ नाम अभी जब ब्रह्मा जी को यह बात मालूम हुई कि अदिति के गर्भ में तो स्वयं अविनाशी भगवान आए हैं तभी भगवान के रहस्यमय नामों से उनकी स्तुति करने लगे ब्रह्मो जयो रुकाज भगवन रुक्रमा नमो स्तुत नमो ब्रह्मंड त्रिगुणा नमो नभ ब्रह्मा जी ने कहा समग्र के आश्रय भगवान आपकी जय हो अनंत शक्तियों के अधिष्ठान आपके चरणों में नमस्कार है ब्रह्मण्ड देव त्रिगुणों के नियामक आपके चरणों में मेरे बार बार प्रणाम है नमस्ते वेदते कृष्णगर भाजगर विष्णवे प्रश्न के पुत्र रूप में उत्पन्न होने वाले वेदों के समस्त ज्ञान को अपने अंदर रखने वाले प्रभु वास्तव में आप ही सबके विधाता हैं। आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूं। ये तीनों लोग आपकी नाभि में स्थित है तीनों लोगों से परे वैकुंठ में आप निवास करते हैं जीवों के अंतकरण में आप सर्वदा विराजमान रहते हैं ऐसे सर्वव्यापक विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ तमाधिवन मध्यम अनंत शक्ति पुरुषम कालो भवानाक्षपति स विश्व स्रोतो यथात पतिम गम प्रभो आप ही संसार के आदि अंत और इसलिए मध्य भी हैं यही कारण है कि वेद अनंत शक्ति पुरुष के रूप में आपका वर्णन करते हैं जैसे गहरा स्रोत अपने भीतर पड़े हुए तिनके को बहा ले जाता है वैसे ही आप काल रूप से संसार का धारा प्रवाह संचालन करते रहते हैं तम वै प्रजा थरजंगमा प्रजापती नाम, नाम प्रजा तम भविष्णु हो दिव कसा देव दिवच्युताजलम नौ रिव आप चरावचर प्रजा और प्रजाप्रतियों को भी उत्पन्न करने वाले मूल कारण हैं देवाधिदेव जैसे जल में डूबते हुए के लिए नौका ही सहारा है वैसे ही स्वर्ग से भगाए हुए देवताओं के लिए एकमात्र आप ही आश्रय हैं यदि श्रीमद्भागवते महाप्राणे पारम श्याम सही अष्टम स्कंधे वामन प्रादुर्भाव सप्त्याय